पातजल योग प्रदीप साधनपाद पाद घेरंड संहिता में वस्ती का निरूपण इस प्रकार है वस्ती के दो भेद हैं एक जल बस्ती और दूसरी पवन बस्ती स्थल बस्ती अथवा शुष्क बस्ती जल बस्ती छालन कर्म किसी बड़े पात्र में नाभि पर्यंत जल भरवा कर अथवा नदी तालाब आदि में जिनका जल शुद्ध हो उत्कुटासन लगा बैठ जाए गुदा मार्ग का आकुंचन और प्रसरण करे अर्थात उसी जल के अंदर उत्कुटन से बैठा हुआ गुदा को इस प्रकार सिकोड़े और फैलावे जैसे अस्वादी मल त्याग के पश्चात किया करते हैं इससे प्रमेह कोष्ठ की क्रूरता आदि रोग दूर होते हैं पवन वस्ती स्थल वस्ती शुष्क वस्ती भूमि पर पश्चिमोत्थान होकर लेट जाए फिर अश्विनी मुद्रा द्वारा धीरे धीरे वार्षिका चालन करे अथवा गुदा मार्ग का आकुंचन और प्रसारण करे इसके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होकर उदरगत आमवात आदि रोगों को नष्ट कर देती है तीसरा नेति कैतिक कर्म के लिए महीन सूत के 10-15 तार से बटी हुई एक डोरी की आवश्यकता होती है जिसका एक किनारा नोकधार होता है नेती को पानी में भिगोकर उसको नोकदार सिरे को एक हाथ से नासिका द्वारा गले में ले जाकर दूसरे हाथ से पकड़ा जाता है तत्पश्चात एक दो बार अंदर बाहर चलाकर मुख से निकाल दिया जाता है इसी प्रकार दूसरे नासिका छिद्र से इस क्रिया के मस्तिष्क तथा गले की सफाई नाक कान आँख दांत के दर्द दूर होते हैं और नेत्र की ज्योति बढ़ती है बारीक मलमल के कपड़े की भी नीति बनाई जा सकती है ख जल नेती। क्रम से दोनों नासिका छिद्रों से जल को पीते हुए मुंह से अथवा दूसरे नासिका पुट से निकालने से होती है ग कपाल नीति मुंह में पानी भरकर नासिका छिद्रों से निकालने से होती है नोट नासिका छिद्रों द्वारा पानी पीने से भी यही लाभ होता है चौथा नौली आरंभ में इस क्रिया को एक साथ करना कठिन है इसलिए तीन भागों में विभक्त करके इसका प्रयास करने में सुगमता होती है पहला भाग सीधा खड़ा होकर उधर का वायु बाहर निकालना दोनों हाथों से दोनों घुटनों को दबाकर पूरा उडयान करके अर्थात पेट को बिल्कुल पीठ से मिलाकर दोनों नलों को उभरा उभारा जाता है प्रथम पूरे उडयान का अभ्यास पक्का करना होता है इसके पश्चात नल स्वयं बाहर उठने लगते हैं दूसरा भाग एक एक नल को बारी बारी से निकाला और घुमाया जाता है पहले नल निकालने का अभ्यास किया जाता है उसके पश्चात घुमाने का घुटनों को दबाने से इस ओर का नल निकलने लगता है तीसरा भाग दोनों नलों को बाहर निकालकर पहले एक ओर से फिर दूसरी ओर से घुमाया जाता है इस क्रिया को सोच से निवृत्त होकर खाली पेट करना चाहिए फल यह क्रिया हठ योग की छह क्रियाओं में सबसे उत्तम मानी गई है इससे गोला तिल्ली मंदाग्नि आम पेट का कड़ापन पेचिस संग्रहणी आदि पेट के सब रोग दूर होते हैं तथा वात पित्त कफ त्रिदोष एक साथ दूर होते हैं पाँचवा त्राटक किसी सुखासन में बैठकर धातु या पत्थर की बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा कागज़ पर काला बिंदु बनाकर अथवा अगरबत्ती जलाकर बिना पलक झपकाए देखते रहना त्राटक है स्फटिक बिल्लोर के यंत्र पर त्राटक करने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती नेत्र की ज्योति बढ़ती है स्वास्थ्य सुधरता है मन स्थिर होता है चित्त शांत और प्रसन्न होता है यदि किसी इष्ट मंत्र के साथ किया जाए तो इसमें शीघ्र सफलता होती है रात्रि के समय मोमबत्ती अथवा तिल के तेल की बत्ती का प्रकाश स्फटिक पर डालते हुए त्राटक करना अधिक लाभदायक है यंत्र पर श्वास प्रश्वास की गति की भावना करके रहने से पहले वही कल्पता तत्पश्चात निरंतर अभ्यास से वही अकल्पिता वृत्ति की सिद्धि प्राप्त हो सकती है त्राटक के अभ्यास से नेत्र और मस्तिष्क में उष्णता बढ़ जाती है इसलिए इस क्रिया के करने वाले को नेति जल नेती तथा नेत्रों को त्रिफला हड़ अथवा गुलाब के पानी से धोना चाहिए और नेत्र का व्यायाम अर्थात शांतिपूर्वक दृष्टि को दाएँ बाएँ ऊपर नीचे शनह स्नह चलाने की क्रिया करनी चाहिए कई आचार्यों ने त्राटक के तीन भेद बतलाए हैं क त्राटक नेत्र बंद करके भ्रूमध्य हृदय नाभि आदि आंतरिक स्थानों में चक्षु चक्षुवृत्ति की भावना करके देखते रहना अंतर त्राटक है ख मध्य त्राटक किसी धातु अथवा पत्थर की बनी हुई वस्तु पर अथवा काली स्याही से कागज पर लिखे हुए ओम अथवा बिंदु पर अथवा नासिकाग्र भाग अथवा भ्रूमध्य अथवा अन्य किसी समीपवर्ती लक्ष्य पर खुले नेत्रों से टकटकी लगाकर देखते रहना मध्य त्राटक है ग बाह्य त्राटक चंद्र प्रकाशित नक्षत्र प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करने की क्रिया को बाह्य त्राटक कहते हैं कपाल झेरंड संहिता में कपालभाति के तीन भेद बतलाए हैं क वात कर्म कपालभाति ख व्युतकर्म कर्म कपालभाति ग शीत कर्म कपालभाति क वात कर्म कपालभाति सुखासन से बैठकर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को किंचित दबाकर बाएं नथुने से बलपूर्वक वायु को अंदर खींचे और बिना रोके हुए तुरंत ही अनामिका और कनिष्ठिका उंगुलियों से बाहें नथुनों को बंद करके दाहिने नथुने से पूरी वायु को निकाल दे इसी प्रकार दाहिने नथुने से वायु खींचकर वा, बाएं से निकाले इस प्रकार अत्यंत शीघ्रता से क्रमशः रेचक पूरक प्राणायाम को कपाल भाती कहते हैं आरंभ में दस बार करें फिर शनै शने बढ़ाना जाए बढ़ाया जाए इससे नाड़ी शोधन सिद्ध होता है मस्तिष्क और आमाशय की शुद्ध होकर पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है तथा कफ जनित रोग दूर होते हैं इससे नाक श्वास नाड़ी तथा फेफड़े शुद्ध होते हैं श्वास रोग तथा क्षय रोग के लिए लाभदायक है कुंडलनी जाग्रत और मन के स्थिर करने के निमित्त अभ्यास आरंभ करते समय इस क्रिया का करना प्रशस्त है कपाल भाति को निम्न दो विधियों से भी किया जाता है दूसरी विधि दोनों पुट से एक साथ युक्त रीति से वायु को अंदर खींचना और बाहर निकालना तीसरी विधि दक्षिण नासिका पुट बंद करके वाम पुट से युक्त रीति से पूरक रेचक करना इसी प्रकार वाम वामनाशिका पुट बंद करके दक्षिण पुट से उसी संख्या में पूरक रेचक करना समाधिपाद सूत्र चौंतीस में बतलाई हुई कपाल भाति से इस प्रक्रिया में भेद है इसका नाम हमने नाली शोधन रखा है ध्यान से पूर्व इस क्रिया को कर लेना चाहिए जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे नाक पूछने के लिए एक रुमाल पास रखना चाहिए ख व्युतकर्म कपाल भाती नासा रंध्रों से जल पीकर मुख से निकाल दे इसे भी अनुलोम और विलोम रीति से किया जाता है ग कर्म कपाल भाती मुंह में पानी भरकर नासिका छिद्रों से निकालना नोट इन तीनों को हम नेति कर्म में जल नीति और कपाल नेति नाम से बदला आए हैं